जिस पदार्थ का किसी भी अवस्था में बाध्य नहीं होता है जिस पदार्थ का या जिस पदार्थ का किसी भी अवस्था में बाध्य नहीं होता है वह पारमार्थिक सत्ता वाला होता है का होता वह पदार्थिक सत्ता वाला होता है सत्ता वाले को परमार्थ सत्या सत्ता वाले, वाले को परमार्थ सच कहते हैं सत्ता वाले को सच कहेंगे हो गया पारमार्थिक सत्ता वाले को परमार्थ कहते हैं इसलिए है। ब्रह्म का किसी भी अवस्था में बारे नहीं होता है इसलिए ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता वाला है ब्रह्म ब्रह्म का किसी भी अवस्था में वाद नहीं होता है इसलिए ब्रह्म ब्रह्मिक सत्ता वाला है इसलिए ब्रह्म में पारमार्थिक सत्ता वाला तो तो वाले तो क्या कहेंगे परमान बाद तो ब्रह्म का कभी निषेध होता है ब्रह्म का कभी नहीं होता तीनों कालो में ब्रह्म रहता है हाँ और लिखिए क्या लिखा दे? अभी हेडिंग क्या चाहिए आपका अगली लिखिए दूसरी हेडिंग लिखिए व्यवहारिक क्या लिखा व्यवहारिक से, से हो, तो होता है जिस पदार्थ से क्या लिखा जिस पदार्थ होता है, पदार है। ज्ञान होने पर है पदार्थ हाँ, जो पदार्थ बाधित हो जाता है, होता है बाधित हो जाता है उसकी व्यवहारिक सत्ता होती है उसकी व्यवहारिक सत्ता होती है लिखा, देखिए व्यवहारिक सत्ता वाले पदार्थ को कहते व्यवहारिक सत्य है व्यवहारिक सत्ता वाले पदार्थ को व्यवहारिक लिखिए घटादी पदार्थों से व्यवहार होता है क्या लिखा घटादी पदार्थों तो तो तो से होता हाँ। ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ये बाधित हो जाते हैं ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ये कुण? ये घटादी ये तो का बाध हो जाता है ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ये घटादी बाधित हो जाते हैं मतलब ब्रह्म ब्रह्म का होने पर ही प्रतीत होगा ठीक है जैसे अभी घटपट अलग अलग सब प्रतीत हो रहे हैं तो अलग अलग कुछ प्रतीत नहीं होगा सब में एक ब्रह्म ही प्रतीत होगा ऐसा और लिखिए फिर शिक्षक देखिए जिन पदार्थों का जो पदार्थ प्रतीत तो होते हैं <laughs> क्या जो पदार्थ होते पदार्थी जो पदार्थ प्रतीत होते हैं किन्तु व्यवहार काल, पर... तो काल में बाधित हो जाते हैं जो पदार्थ होते हैं किन्तु व्यवहार काल में बाधित हो जाते किंतु व्यवहार काल में बाधित हो जाते हैं हम्म फिर बोलना जो पदार्थ प्रतीत तो होते हैं किंतु व्यवहार काल, मे... तो <्वस्थिक्ट> तो काल में तालुप हो जाते हैं एक बात फिर जोड़ेंगे जो पदार्थ प्रती होते हैं किंतु लिखा ना मैं जोड़ लेना किन्तु जिनसे ऐसे लो ऐसे ही रहने दो जो पदार्थ प्रतीत होते हैं किंतु व्यवहार काल में तालु हो जाते हैं वे प्रतिभाषिक सत्ता वाले होते हैं प्रतिभाषिक सत्ता वाले होते हैं। सत्ता वाले पदार्थों को प्रातभाषिक सत्य कहा जाता है जैसे रज्जू सर्फ क्या ली रहा रज्जू सर्फ सोफी के पदार्थ मरू मरीचिका आदि में रज्जू सर्फ मतलब रज्जू में प्रतीत होने वाला था सर्फ रजू सर्फ क्या में होने वाला था पदार्थों है व्यवहार नहीं होता है, से नहीं होता है। हो गया अवन अजीता में आइए मरुमरी सी का तो कहते हैं हमको लगता है जो सड़क तो सड़क पर भी ऐसा यदि वाहन में आप आगे बैठेंगे तो सड़क पर भी गर्मी के दिनों में पानी दिखाई देता है हाँ गर्मी के दिनों में सड़क पर भी ऐसा लगता है पानी ऐसा लगता है और मरुभूमि में और ज्यादा लगता होगा तो मरु भूमि सफेद होती है बहुत ज्यादा वैसा धमाता होगा मरूभूमि देखना राजस्थान जा सकते राजस्थान में बहुत छोटा ऐसा मरुस्थान है मधुभूम में तो ऐसा ठंड भी नहीं होते कभी भी ठंड भी नहीं होता वर्षा होने पर भी कुछ नहीं होगा उसमें खास भी नहीं होगी ऐसी मृत्यु होती है ये शंकराचार्य के अनुसार है शंकर व्यदान के अनुसार है तीन प्रकार की सत्ताएं है, होती है। हैं और जो पारमार्थिक्रम है वो तो कैसा है निर्विशेष है उनके अनुसार कैसा है निर्विशेष है है ज्ञान है, रूप है। ऐसा अब देखो अपना गीता में आ जाइए और कल से छायम बैठना पड़ेगा यहीं पर मेरा आसन कल से छायम लगाना अच्छा बैठेंगे बाहर ही कमरे के अंदर तो ठंडी लगेगी यहाँ ठंडी नहीं लगेगी बाहर कहाँ है पाठ शलोक चलना है हम्म, छब्बीसवा श्लोक चलना है औतरणिका तो हो चुकी है अच्छा तो लोक संग्रह को छोड़कर जिस आत्मज्ञानी का दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है उस आत्मज्ञानी के लिए यह उपदेश किया जाता है क्या उपदेश किया जाता है देखेंगे ना बुद्धि देखने में नुद्धि नाम कर्म संजेम समाचर न बुद्धि भेदम जनएद अज्ञा कर्म संगकर्माणी विद्वान् युक्ताह समाचार देखेंगे कर्मसंगी नाम अज्ञा बुद्धि भेदम न जनएत लग जाएगा कर्मसंगीनाम नाम अज्ञा बुद्धि भेदम न जनएद कर्म संज नाम का अर्थ है कर्म में आसक्ति रखने वाले कर्म में आसक्ति रखने वाले कौन अज्ञानी कर्म में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि को विचलित न करें अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि को विचलित न करे हाँ कैसे कि कर्म करने से क्या होगा कर्म करने से तो बंधन में फंस जाओगे मुक्ति नहीं होगी हो इस प्रकार उनको विचलित न करे क्योंकि वे ज्ञान योग के अधिकारी तो है नहीं तो कर्म भी छोड़ देंगे तो और भी उनको समस्या आ जाएगी ऐसा तो ज्ञानी को चाहिए कि उनकी बुद्धि को विचलित न करे लग गया अज्ञानाम कर्मसंगी नाम बुद्धि कर्म संगी नाम, ना कर्म नाम अज्ञानाम कर्मो में आसक्ति रखने वाले अज्ञानियों की बुद्धि को विचलित न करे कौन विचलित न करे बुध्धी, बुध्धी, लोग हाँ ज्ञानी है ना आप क्या करे ज्ञानी तो बताते हैं विद्वान युक्त समाचार माणि जोशेत विद्वान युक्तः है समाचर सर्वकर्माणी जो सहित विद्वान का ज्ञानी युक्त है ना अच्छा ज्ञानी युक्त होकर के या ज्ञानी समाहित चित्त होकर के ज्ञानी समाहित चित्त या युक्ता विद्वान ऐसा कर लेना कि समाहित चित्त विद्वान क्या समाहित चित्त विद्वान हाँ एकाग्र चित विद्वान समाह चित्त विद्वान समाचरण स्वयं कर्मो का आचरण करते हुए स्वयं कर्मो का आचरण करते हुए सर्व कर्मणि जो कर्माण सभी कर्म करवाए किससे से अज्ञानी से युक्ता विद्वान समाहित चित्त समाहिदान समाचरण स्वयं कर्मों का आचरण करते हुए से भी कर्म करवाए दूसरों से, दू से? से सभी कर्म करवाए दूसरों से सभी कर्म करवाए मतलब उनको सबकर्म करने की प्रेरणा दे दूसरों के लिए विहित जो सब कर्म है उन सब कर्म करने की प्रेरणा दे बुद्ध भेदा पुरुष भेदा, भेदा है है बुद्धि बुद्धि भेदा भेदा अब देखो तो उनकी बुद्धि उनकी बुद्धि कैसी है देखिए मेरे द्वारा यह कर्तव्य है, है मेरे द्वारा यह कर्म कर्तव्य है मेरे द्वारा यह कर्म कर्तव्य कर्तव्य करते क्या अश कर्मणा फलम मया भोक्तव्यम अश कर्मणा फल मैया भोकव्य और इस कर्म का फल मुझे भूगना है ना मेरा यह कर्तव्य है और इस कर्म का फल मुझे भोगना है इस तो प्रकार अज्ञानियों अच्छा की निश्चित रूप बुद्धि का इस प्रकार अज्ञानियों की निश्चित रूप बुद्धि का या यह का बुद्धि का इस प्रकार अज्ञानियों अच्छा की निश्चयात्मिका बुद्धि का वेदनम कर चालनम की उसको विचलित न करे है न बुद्धि वेदा बुद्धि वेदा यहाँ लिखा है ठीक है तो यहाँ पर भेद का क्या अर्थ है चालन भेद का क्या अर्थ है मतलब <तुण> विचलित करना उनकी बुद्धि के चलाने को क्या कहते हैं बुद्धि भेद उनकी बुद्धि को विचलित करने को कहते हैं <तुण> चालन चालन <कर तुण> का कैसे विचलित करना बुद्ध भेदा भेदा करेदन भेदा का क्या अर्थ है भेदन करन का क्या है विचलित करना तो ऐसी ऐसी अज्ञानियों की निशात्मिका बुद्धि को विचलित करने को बुद्धि भेद कहते हैं ऐसी अज्ञानियों की निशयात्मिक बुद्धि के विचलित करने का नाम क्या है बुद्धि भेदे। तब ना जनरत उसको ना करे उसको ना करे ना न जनरत कर दे ना, ना उत्पाद अच्छा है ना न करे मतलब ऐसा है ना जब वो क्या है कि की निष्काम करने के अधिकारी होने लगे ना धीरे धीरे तब उनको क्या है कि सकाम कर्म से धीरे धीरे हटाए ठीक है सकाम कर्म से हटा कर किस में लगाए निष्काम में और निष्काम से बाद में फिर ज्ञान में लगाए तो सीधे उनको विचलित ना करे हाँ यदि वो निष्काम कर्म के भी अधिकारी ना हो तो फिर उनको शास्त्रीय कर्मों में लगाए जो सकाम शास्त्रीय कर्म है जो मतलब क्या है निष्काम कर्म के अधिकारी नहीं है उनको कैसे कर्मो में लगाए शास्त्र हाँ शास्त्र सम्मत सकाम कर्मो में लगाए और जो और अच्छे है उनको सकाम से निष्काम में लगाए है कर्मो से उनकी बुद्धि को विचलित न करे लगाई देखेंगे उनकी बुद्धि का भेद उत्पन्न ना करे या उनकी बुद्धि को विचलित न करे आगे देखेंगे कर्मणी आसक्ता नाम करते नाम।, और कर्म संगी नाम, करते है नाम है कर्मण संगी की कर्म संगी ऐसा समास होगा तेराम कर्मसंगी नाम कर्म संगी नाम का क्या अर्थ हो गया कर्मणि आसक्ता नाम ये कर्म संघ नाम करते कर्मों में आशक्ति रखने वाले अवसता नाम का क्या थे तो क्या करे जोशहित करवाए जो सर कौमारी विद्वान विद्वान अच्छा विद्वान सभी कर्मो को कराए है अब देखेंगे देखेंगे विद्वान स्वयं ही विद्वान स्वयं विद्वान स्वयं ही आचरण करता हुआ का विद्वान युक्ता युक्ता के पहले जोड़ लेना युक्त विद्वान या समाह चित्त विद्वान क्या कहेंगे युक्ता को युक्ता है उसको विद्वान के पहले जोड़ेंगे समाहित चित्त विद्वान स्वयं ही करने समाच्रा, के उस कर्म को करते हुए के उस कर्म को करते, हुँगी हुँगी। को, के को करते हुए उनसे सभी कर्मों को करवाए जाएगा के विद्वान कर्मों देखेंगे अविद्वान अज्ञा अद्वान का क्या अर्थ है अज्ञा अज्ञानी कर्मो में कैसे आ सकता है अज्ञानी कर्मों में कर कुछ हम प्रथम सज्जय कैसे आसक्त होता है इस पर कहते हैं तो, प्रकृति कर्माणी सर्वसा कर्म सभी प्रकार से कर्म सभी प्रकार से प्रकृति है गुण ही क्रिय प्रकृति के गुणों से द्वारा किए जाते हैं या इसे लगा लेना प्रकृत गुण ही प्रकृति के गुणों से सब प्रकार से कर्म किए जाते हैं प्रकृति के गुणों से सब प्रकार सब से कर्म किए जाते है। हैं सब प्रकार से कर्म किसके द्वारा किए जाते हैं प्रकृति के गुनों से प्रकृति के गुण क्या है तो रजस और कम ये प्रकृति के गुण है और प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सभी कर्म किए जाते हैं है ना प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सभी प्रकार से कर्म किए जाते हैं कर्म को करने वाला कौन है प्रकृति के कौन है प्रकृति से कौन प्रकृति के दो ही कर्मो को करने वाले हैं किंतु अहंकार भी मूड आत्मा अहंकार से मोहित हुए चित्त वाला मनुष्य अहंकार से मोहित हुए अंताकरण वाला मनुष्य अहम करता इति मान्य करता अहम इति मान्यते हैं अहम करता इति मान्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है कौन मानता है अहंकार से मोहित मोहित हुए चित्त वाला व्यक्ति अहंकार से मोहित हुए अंताकरण वाला व्यक्ति अहंकार क्या है देहात्म बुद्धि देव को आत्मा समझना दे को आत्मा, आत्मा ये अहंकार है तो जिसको देखो आत्मा से व्यक्ति समझ रहा है उसका अंतःकरण कैसा हो जाएगा मोहित हो जाएगा भू सीमित हो जाएगा देखो आत्मा समझाएंगे तो बहुत ममता हो जाएगी देखें तो अहंकार से मोहित अंताकरण वाला व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है कर्ता कौन है वास्तव में प्रकृति प्रकृति विधान करते हैं पर वो मान लेता अपने को कर्ता मान लेता है और कर्मों का करता अपने को मानता है इसलिए कर्मों में आसक्त हो जाता है और कर्म के फलों में आसक्त हो जाता है कर्मों में आसक्त हो जाता है और कर्म के फलों में आसक्त हो जाता है इसलिए पाठ देखेंगे यहाँ प्रकृति है प्रकृति है को यहाँ प्रकृति को समझाते हैं प्रकृति कर प्रधान प्रकृति का क्या है प्रधान और प्रधान क्या है सतरजमश गुणानाम सामने अवस्था सत्य रजस और तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान है सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का क्या नाम है प्रकृति स्वीलिंग है इसलिए तस्याष्ठी में क्या बनेगा में प्रकृति से क्या बनेगा प्रकृति इसवीलिंग से बोला तस्या और षष्ठी में क्या बनेगा प्रकृति ठीक है प्रकृति को समझाया प्रकृति के गुण गुण को देखना गुणाईकर्या विकार कार ही कार्य करण रूप ही गुण कर विकार और विकार कैसे कार्य करण रूप कुछ विकार कार्य रूप है और कुछ विकार करण रूप है, है। प्रकृति से क्या हुआ पहले महत्व महत्व को क्या कहते हैं बुद्धि प्रकृति से महत्व हुआ महत्व से क्या हुआ अहंकार हुआ अहंकार से एकादश से एक और पंचमात्रा है अहंकार से हुई और दंड तन मात्रा पंचतन मात्राए और रूप तन मात्राओं से क्या हुए पंचभूत हुए प्रक्रिया है न तो प्रकृति से कितनी वस्तुएं उत्पन्न हुई सप्ताई प्रकृति को लेकर चौबीस है या प्रकृति को छोड़कर चौबीस है प्रकृति को तो, तो प्रकृति से कितनी उत्पन्न हुई प्रकृति से कितनी उत्पन्न हुई है तेईस उत्पन्न हुई कितनी उत्पन्न हुई इसमें एकादश इंद्रियों को निकाले हुए तेईस में तो कितनी बचेंगी बारह बारह कौन कौन हुए महत्व अहंकार और कितनी हुई है और महत्व अहंकार पंचभूत ये कितने हो गए ये बारह क्या हो गए कार्य और वो एकादश क्या हो गए करण इन एक एकादश क्या हो गए वो करण हो गए अच्छा अच्छा अब देखेंगे वैसे संघ सिद्धांत के अनुसार त्रोदश करण कहे गए थे है न और वेदांत में जो है क्या है कि वो अलग से बुद्धि और अहंकार अलग से करण मान्य नहीं है, है ना इसलिए तेरा शांति मेरे त्रूरस्करण है, है। परूरस्करण मन इंद्री वाचस्पति के अनुसार है और विवरण कार्य के अनुसार नहीं है चलो तो एकादश ले लेना करण और वो बारह क्या हो गया कार्य तो गुण कर थे यहाँ पर विकार ही गुण कर है विकार और विकार कैसे कुछ कार्य रूप कुछ करण हाँ तो वही क्या है दे इंद्री तो वही कार्यकरण का संघात ही क्या है ये देह है कार्य करण का संघात करते क्या समुदाय तो कार्यकरण का समुदाय क्या है ये हाँ। कार्य करण का मिला हुआ रूप ही ये देह है अच्छा। तब देखो यहाँ पर आप तो देखेंगे सतुरसम गुणों के साम्यावस्था अवस्था तस्या गुण ही करते कार्य करण रूप विकारों के द्वारा प्रकृति के कार्य करण रूप विकारों के द्वारा सब प्रकार से कर्म किए जाते हैं मानानी कर्मानी किए जाने वाले कौन कर्म कर्म में कौन कौन कर्म लौकिकानी चाहे शास्त्रीय लौकिक कर्म खाना पीना चलना फिरना है काम नाम करना और शास्त्रीय कर्म ये जो शुभ कर्म है ना यज्ञ दान तब होम सेवा पुरोपकार ये सब कैसे कर्म है शास्त्रीय कर्म लौकिक और शास्त्रीय कर्म करते सर्व प्रकार सभी प्रकार से ठीक है कर्म सभी प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी प्रकार से कर्म किए जाते हैं अहंकार विमूड आत्मा अहंकार विमू आत्मा का अर्थ समझाते हैं कार्यकरण संघात आत्म सत्या दे इंद्री का संघात क्या है कार्य करण का संघात कार्य कितने थे बारह कार्य करण के संघात में कार्यकरण के संघात में आत्मबुद्धि करने वाला और कार्यकरण का संघात क्या है देह है आत्म बुद्धि कार्यकरण का संघात क्या है देह है और तो दे में आत्म बुद्धि करने वाला दे में आत्म बुद्धि आत्मबुद्धि तो दे मोटा हो गया तो मैं अपने को मोटा मानने वाला देह पतला हो गया तो अपने को पतला मानने वाला है ना और ऐसा मानने से क्या है सुखी खुशी वो टाई है दे हानि हो गई तो अपनी हानि मानने वाला अन्दा हुआ है वो शरीर बोलेगा मैं अन्दा हो गया ये सब देहात्म बुद्धि का उदाहरण है तो क्या है कि कार्य करण का संघात क्या है में आत्मबुद्धि करना दे में आत्मबुद्धि देह में आत्मबुद्धि जैसा एक मिनट करने वाला अहंकार भी मूड आत्मा का प्यार्थ होता है दे में आत्मबुद्धि करने वाला देह में आत्मबुद्धि लेकिन यहाँ अहंकार क्या है वो देखो दे का संघात क्या है तो दे में आत्मबुद्धि को अहंकार कहते हैं क्या हमें कार्यकरण के संघात में आत्मबुद्धि को अहंकार कहते हैं कार्यकरण का संघात क्या है तो कार्यकरण के संघात में आत्मबुद्धि करने वाला अथवा दे में आत्मबुद्धि थोड़ा बोलने में गड़बड़ होता है कार कार्यकरण के संघात में आत्मबुद्धि को अहंकार कहते हैं क्या कार्यकरण के संघात में आत्मबुद्धि के संघात में कार्यकरण के संघात को क्या कहते हैं मतलब देह में आत्मबुद्धि को अहंकार कहते हैं क्या हो गया देव में आत्मबुद्धि को अहंकार कहते हैं अर्थात देव को आत्मा समझने को अहंकार कहते हैं देव को आत्मा समझना ही क्या है ये अहंकार है यहाँ पर हाँ, दे में हाँ ठीक है कार्यकरण के संघात में आत्मबुद्धि या दे में आत्मबुद्धि अहंकार बन जाती है दे में आत्मबुद्धि को अहंकार कहा जाता है ये अहंकार ऐसा इस तरह लगाना है और तेन से क्या लेना है अहंकारण अब अहंकार भी मूढ़ात्मा को समझाते हैं तेन विविधम मूढ़ आत्मा यश सह तेन विविधम मूढ़ आत्मा यश सह अयम अयम से लेना है अहंकार लेना है अहंकारण क्या लेना है अहंकारण विविधमूढ़ आत्मा यश सयम से लेना है अहंकार आत्मा और यहाँ विविधम का थे नाना विधम विविधम का क्या क्यार है नाना और मूड आत्मा आत्मा का क्यार है अंताकरण अंता मतलब अहंकार के कारण नाना प्रकार से मोह से युक्त अंताकरण है जिसका अहंकार के कारण अहंकार के कारण नाना प्रकार से अहंकार के कारण तो नाना प्रकार वाले मोह से युक्त अंताकरण है जिसका नाना प्रकार वाले मोह से युक्त अंताकरण है जिसका उसे क्या कहेंगे अहंकार विमूदात्मा तो विविध से युक्त अंताकरण किस कारण से है ह्? अहंकार के कारण किस कारण है हाँ अहंकार के कारण विविध मोह से युक्त अंताकरण जिसका है उसे क्या कहेंगे अहंकार के मुलात्मा मतलब अहंकार के कारण मोह युक्त अंताकरण वाला व्यक्ति अहंकर्ता मन लेते मैं करता हूँ इस ऐसा मानता है या मैं करता हूँ इस प्रकार अपने को करता मान देता है उनकी देखेंगे इसको समझाते है कार्यकरण धर्म करते है की कार्य के धर्म को अपने में मानने वाला क्या कार्य करण के धर्म को अपने में, आपने में मानने वाला हम्म, सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जय इंद्री के धर्मों को अपने में कार्य करण के धर्मो को अपने में मानने वाला करण में क्या हुआ की कणत्व हो गया किण तो हो गया ना काना हो गया व्यक्ति तो करण का धर्म हो गया काणत्व उसको अपने में मान लिया में काणा हो गया और कार्य जो तो आपका पंचभूत है ना लेल हो गया तो स्फूल को अपने में मान लिया कि मैं स्कूल हो गया देह में रोग हो गया तो रोग किसने मान लिया अपने में मान लिया ये है आपका तो कार्यकरण के धर्म को अपने में मानने वाला कार्यकरण के धर्म को अपने, अपने में मानने वाला और क्या बताते हैं कार्य करनाभिमानी है इसका अर्थ है कि दे मतलब कार्यकरण में अहम बुद्धि करने वाला कार्य में बुद्धि मतलब दे इंद्री में आम बुद्धि नहीं दे और इंद्री में आहम बुद्धि करने वाला एक मिनट या दे और इंद्री में आत्म बुद्धि करने वाला क्या कहेंगे में आत्म बुद्धि करने वाला तो ऐसा समझ लेना आप कार्य करण धर्माकर्ष कर लेना क्या मैंने बताया कार्य और करण के धर्मो को, को अपने में मानने वाला दे और इंद्री के धर्मो को अपने में मानने वाला हाँ तथा दे और इंद्री में आत्मबुद्धि करने वाला दे और इंद्री में आत्म बुद्धि करने वाला, वाला।, करन वाला मनुष्य अलग अलग भी कर लेना जैसी सुविधा हो कार्य और करण के धर्मो को मानने वाला तथा कार्य और करण में आत्मबुद्धि करने वाला मनुष्य अविद्या के द्वारा अपने में कर्मों को मानते हुए अविद्या के द्वारा आत्मा नहीं करते अपने में अविद्या के द्वारा आत्मा में कर्मों को या अविद्या के द्वारा अपने में कर्मों को मानते हुए किसने अपने में कर्मों को मानते हुए उन उन कर्मों का मैं करता हूँ ऐसा मानता है उन उन कर्मों का मैं करता हूँ ऐसा हाँ मतलब आत्मा करता नहीं है करता है फिर कृषि के गुण फिर भी वो अपने को करता मान लेता है क्यों अहंकार से कि मोहित हो जाता है इसलिए उन कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है और त्रणिका में था कि अज्ञानी कर्म में कैसे आसक्त होता है तो कर्मों का कर्ता अपने को मानता है इसलिए कर्मों में आसक्त होता है और उनके फलों में भी आसक्त होता है।, है कर्मों में आसक्त ना होने का मतलब कर्म छोड़ना है क्या असक्त आसन है ना ये आसक्ति रहित होकर कर्म करने को भगवान ने कहा है अब और देखो थोड़ा यह पुनः विद्वान पुनः जो विद्वान है थोड़ा पढ़ जाइए कहाना जल्दी से बचना कैसे भागो गुणा गुणेश मात्र न सज्जते सत्वित महाबाह गुणकर्म विभागो गुणा गुणेशु न मे तू महाबाहो को जानने वाला तत्वे गुणकर्म के विभाग को जानने वाला तत्व मतलब गुण विभाग और कर्म विभाग गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला तत्वेता गुणा गुणेश गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं ऐसा मानकर न सज्जते असत्य नहीं होता है ध्यान देना प्रकृति त्रिगुणात्मिका है प्रकृति कैसी है, है? और त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ही कार्य दृश्य संसार है संसार किसका कार्य है त्रिगुणात्मिका प्रकृति का या कह सकते हैं संसार जो है प्रकृति के गुणों का कार्य है प्रकृति के गुणों का तो अब ध्यान देना जैसे मिट्टी के कार्य घट कहते हैं मिट्टी वैसे ही गुणों के कार्य संसार को क्या कहते हैं गुण है ना मिट्टी के कार्य घट मिट्टी कहा जाता है वैसे ही गुणों के कार्य संसार को क्या कहा जाता है गुण तो ये इंद्रियां भी गुणों का कार्य का है और विषय भी गुणों के इंद्रियां गुणों के कार्य है इसलिए इंद्रियों को क्या कहा गया गुण और विषय इंद्रियों के कार्य है इसलिए विषय को क्या कहा गया गुण तो इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त होती हैं इंद्रियां विषयों में होती हैं हाँ तो पहला पहला जो गुणा शब्द है ये इंद्रियों के लिए है दूसरा गुणेश शब्द है ये विशेष विषयों के लिए है मतलब क्या है कि गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त हो रहे हैं इसका क्या मतलब है गुण ही गुणों में क्योंकि क्या है की आपका इंद्रिया भी त्रिगुणात्मक है विषय भी त्रिगुणात्मक है इंद्रिया भी गुणों का कार्य होने से गुण है विषय भी गुणों का कार्य होने से गुण है तो आत्मा करता तो कुछ कर नहीं रहा है है ना? ध्यान देना निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान जब तक नहीं छूटता है दीर्घ काल तक जो व्यक्ति निषिद्ध कर्मों को छोड़ करके कर्म करता है तो होती ध्यान तो रखिएगा अब ये जो है ना रागद्व इंद्रिया की रागद्वेष से रहते इंद्रियों के द्वारा अनिवार्य विषयों को भूखता हुआ यही है ना? रही के द्वारा अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए अनिवार्य विषय बताए थे ना जिनके बिना जीवन नहीं चलता है तो उन, वही जो कर्म हो रहे हैं ना तो उन्हीं के लिए कहा गया है कि गुण ही गुणों में फिवृत हो रहे हैं गुण ही गुणों में हम फिवरित नहीं हो रहे हैं अब ये जो है ना हाथ खाता है मैं नहीं खाता खाता कौन है हाँ मैं नहीं खाता हूँ चल करके कहीं घूमने गए भाई मैं तुम्हें घूम फिर करके आए मैं तो कहीं गया नहीं था कौन गया था दे गया था दे आया मैं तो देर अलग हूँ जब मैं देश अलग हूँ तो मैं क्यों सकूंगा खा लिया तो तृप्ति तो किसको भी खाने वाले दे को भी अपने को क्या मतलब है ऐसा ये हाथ हाथ खिला रहा है मुंह खा रहा है हम ना खिलाने वाले है ना खाने वाले हैं अपने क्या है ऐसा सबसे अलग अपने को समझना चाहिए तभी तो से अलग अपने को समझ पाओगे हम है ना हाथ जो है मुख खा रहा है हमको क्या मतलब है ऐसा है तो अब देखना कुछ देखा गया तो क्या है कि जो है ना गुणों ने ही गुणों हमें देखा हमने नहीं तो अपने में जो है ना असंगता का आकर्षित्व का भाव हमेशा रहना चाहिए ऐसा कहने के लिए नहीं वो अनुकरण करने के लिए है सभी हम कुछ भी चले फिरे नहीं आज कहीं गए ही नहीं कुछ किया ही नहीं सब वे करता रहा अपने को क्या है हम तो इसे अलग ही बने रहे हमेशा यही है कि हे गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला तत्वता गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता है कौन आसक्त नहीं होता है क्या मान कर के जब हम प्रवृत ही नहीं हो रहे हैं तो हम क्यूँ आसक्त होंगे हम कुछ करते ही नहीं है अब इसके पूर्व श्लोक में जो था वहां पर क्या था अहंकार से मोहित हुआ चित्त वाला व्यक्ति अपने को करता मानता है इसलिए वो आसक्त होता है वह असक्त होता है या असत्य नहीं होता है इसलिए यहाँ पर तू आया था तू शब्द पहले से विलक्षणता पर ग्रषित करने के लिए है ना तू महाबाहो है ना ये नहीं होता है वो आसक्त होता है तत्वित तुम महाबाहो कसे तत्वित किसके तत्व को जान किसके तत्व को जानने वाला है किसका तत्वविदा तो वही है गुण कर्म विभाग हो इसका अर्थ करते हैं गुण विभाग से क्या कर्म विभाग से तत्वविद गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला गुण विभाग और तत्व कर्म विभाग के तत्व को हाँ की ये गुण है इंद्रिया गुण है विषय क्या है इंद्रिया भी गुण है विषय भी गुण है और कर्म क्या है इनकी प्रवृत्ति गुणों की गुणों में प्रवृत्ति ही क्या है कर्म गुणों की गुणों में प्रवृत्ति कर्म है अब आत्मा कुछ करता नहीं गुण विभाग से कर्म गुण विभाग और कर्म विभाग तत्व को जानने वाला गुणा का क्या अर्थ किया कर्णात्मक कर्णात्मक गुण कर्णात्मक या इंद्रिय रूप गुण इंद्रियो रूप इंद्रिय रूप गुण विषय रूप गुण में प्रवृत्त हो रहे हैं इंद्रिय रूप गुण विषय रूप गुण में प्रवृत्त हो रहे हैं गुण सुखार इंद्री रूप गुण विषय रूप गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं है ना इसी मान करके न आत्मा अच्छा ठीक है ये की इंद्री रूप गुण विषय रूप गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं न आत्मा मतलब आत्मा प्रवृत्त नहीं हो रहा है न आत्मा क्यार हुआ आत्मा प्रवृत्ति नहीं कर रहा है आत्मा कर्म नहीं कर रहा है आत्मा प्रवृत्त नहीं हो रहा है ऐसा मान करते न सज्जते न करोटी आसक्ति नहीं करता है, तो है। किसमें गुणों के कर्म में गुणों के कर्म में आसक्ति कर्म तो गुण कर रहे है ना mm. ऐसा मानकर गुणों के कर्म में आसक्ति नहीं करता है किसमें आसक्ति नहीं करता है अब देखो ये पुनः पुनः ये पुनः जो देखिए प्रकृत गुण समूढ़ सज्जन गुण कर्म सुना कृष्ण mm. मन ना प्रकृते गुण सम्मूदाह गुण कर्मसु तान अकृष्ण विदाह मंदान कृष्णविद नीचाले एक ठीक है प्रकृते गुण समूड प्रकृति के गुणों से मोहित हुए चित्त वाले प्रकृति के गुणों से मोहित हुए चित्ते वाले प्रकृति के गुणों के कारण जिनका चित्त मोहित हो गया है प्रकृति के गुणों से मोहित हुए चित्त वाले मनुष्य गुण कर्म सुनते हैं गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में गुण कौन इंद्रिया है ना गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में आसक्त हो जाते हैं कौनों से मोहित हुए जिनका चित्त मोह प्राप्त हो गया है यदि अपने को हम कर्ता मानते हैं जो इन कर्मो का तो क्या मानना चाहिए कि भी हमको बहुत मोह हो गया है है ना मोह नहीं रहेगा तो लगेगा हम कुछ नहीं नहीं करते हैं तो प्रकृति के गुणों से मोहित चित्त वाले मनुष्य गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में आसक्त हो जाते हैं ठीक है क्यों गुणों से जब मोहित चित्त हो जाएगा तो अपने को कर्ता मानेंगे और अपने को कर्ता मानने से आसक्ति हो जाएगी ठीक है आ, जो गुणों को करता मानेगा अपने को करता नहीं मानेगा तो आसक्त नहीं होगा लगाइए तान अकृष्ण विदाह कृष्णविद न विचालय तान अकृष्ण विदा कृष्ण विदा तो अकृष्णा कर जानने वाले अर्थात के में देख लेंगे ना कर्म के फलमात्र को जानने वाले कर्म के फल मात्र को जानने वाले मंद बुद्धि को कृष्णविद न विचालयत की ज्ञानी पुरुष विचलित न करे ज्ञानी पुरुष विचलित हाँ उनसे विचलित न करें नहीं तो उन कर्मों को भी जो शुभ कर्म कर रहे हैं ना शास्त्रीय कर्म कर रहे हैं उनसे भी विचलित हो जाएंगे ज्ञान योग के अधिकारी हैं नहीं इसलिए उनसे भी अभी विचलित तुमको ना करें, समी लगेगी उन कर्म फल मात्र को देखने वाले मंद बुद्धि वालों को मंद बुद्धि वालों को कृष्णविद विचलित ना करे कृष्णविद कर आत्मवयता आत्मयता विचलित न करे लगाइए जो आसक्त हो जाते हैं उनको भी कर्मों से विचलित ना करें, मतलब उनका कर्म न छुड़ाए कर्म उनका आ, कर्म से विचलित ना करें, उनको कर्मों से न छुड़ाए संभव हो तो काम बात बता सकता है सर्वथा न छुनाए प्रकृति है गुण ही को बताते हैं, ही ही आ, है अर्थ गुण ही समय मूढ़ा गुण ही समय हाँ यहाँ पर सम का समय सम का क्या अर्थ है उसको का को होगा फिर ये हो जाएगा ना ये वांग में बनता है अमुना अब देखना कि प्रकृति के गुणों से सम्यक ए, सम सम्यक मूढ़ा मूढ़ सम्यूढ़ाकर से सम्मोहित संता संता होकर समोषण की प्रकृति के गुणों से सम्मोहित होकर प्रकृति के गुणों से सम्मोहित सम्मोहित होकर प्रकृति के गुणों से सम्मोहित होकर के सज्जनते करते आसक्त हो जाते हैं किस में गुणा नाम कर्म गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में किस प्रकार आसक्त हो जाते हैं कि हम फल के लिए कर्म करते हैं हम फल के लिए कर्म तो करते हैं हाँ इस प्रकार वो कर्म में और फल में आसक्त हो जाते हैं प्रकृति के गुणों से मोहित हुए चित्त वाले मनुष्य हम फल के लिए कर्म करते हैं इस प्रकार गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में आसक्त हो जाते हैं ठीक है तान तान से लेना है कर्म संगीना कर्म संगीना का क्या है कि कर्मों में आसक्ति रखने वाले ये तान का हो गया अकृष्ण विदा का कर्म फल मात्र दर्शिना कर्म के फल मात्र को समझने वाले और मंदान का मंद प्रज्ञान मंद बुद्धि वालों को ये अकृष्ण विदा तान अकृष्ण विधा और मंदान ये दोनों द्वितीय बहुत है कर्म कर्म के बोध हैं कृष्ण विधा यह करता है कृष्णविद का अर्थ आत्मविद आत्मज्ञानी स्वयं विचलित न करे बुद्धि भेद करणम एव कि बुद्धि का भेद करना ही उनको विचलित करना है बुद्धि का ना करे ये अर्थ है ऐसा नहीं कहना इन कर्मों से क्या होगा छोड़ दो मुक्ति नहीं होगी अभी तो वहाँ से अधिकारी ही नहीं है इसलिए उनको विचलित नहीं करे कथम पुनः कर्म अधिकृत अज्ञान कर्म कर्तव्य पुनः कर्म में अधिकार इस कर्म के अधिकारी अज्ञानी मनुष्य को कैसे कर्म करना चाहिए पुनः मतलब फिर कर्म के अधिकारी अज्ञानी मनुष्य को कैसे कर्म करना चाहिए तो आसक्त हो जाते हैं फिर कर्म अधिक अज्ञानी मनुष्य को कथम कर्म कर्तव्य कैसे कर्म करना चाहिए इस पर कहते हैं सर्वाणी संन्यस्य सर्वा कर्मा संय से अध्यात्मचेतसा निराशी निर्मम भूतस्व संन्यस्य यहाँ सन्य अध्यामचेत निराशी निर्म अध आध्यात्मचेतसा सर्वा संन्यस्य मयि संयसमचेतसा कर विवेक बुद्धिया विवेक बुद्धि के द्वारा सर्वाणी कर्माणि मई संयस सभी कर्मों को मेरे में अर्पित करके विवेक बुद्धि के द्वारा सभी कर्मों को मेरे में अर्पित करके निराशी आशा रहित होकर के निर्ममा ममता रहित होकर है ना, नकार से होकर इसका दोनों के साथ अन्वय निराशी और निर्ममा आशा रहित और ममता रहित होकर विगत ज्वरा संताप रहित होकर युद्ध युद्ध करोगे विवेक बुद्धि के द्वारा सभी कर्मो को मेरे में अर्पित करके आशा रहित होकर और ममता रहित होकर तथा संताप रहित होकर के युद्ध करो भूतवा का संबंध तीनों के साथ निराशि निर्ममा और बिगटरा ठीक है ज्वर कर संताप संताप रहित होकर खेद रहित होकर के युद्ध करो सभी कर्मों को मेरे में अर्पित करके भास में देखेंगे मई से लेना है वासुदेवे परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वात्मी क्या हो गया अच्छा सर्वज्ञ सर्वात्मा वासुदेव परमेश्वर में वासुदेव परमेश्वर सर्वज्ञ हैं सर्वज्ञ का क्या है सर्वम जाना सर्वज्ञ सबको जानने वाले और सर्वात्मा है सबसे आत्मा हैमेश्वर सर्वज्ञ सर्वात्मा में सर्वाणी अर्पित करके अध्यात्म चेत विवेक बुद्धिया विवेक बुद्धि के द्वारा विवेक बुद्धि कैसी अहम कर्ता ईश्वरा ईश्वराय भ्रक्तिवत करूंगी की मैं कर्ता ईश्वर के लिए सेवक की तरह मैं करता मैं करता सेवक की तरह ईश्वर के लिए कर्म को कर रहा हूं मैं करता सेवक की तरह ईश्वर के लिए कर्मों को कर रहा हूं किसकी तरह सेवक की तरह ईश्वर के लिए कर्मों को कर रहा हूं ध्यान देना कर्मों को करने के लिए किसका भगवान का आदेश है किसका आदेश है तो भगवान के आदेश से जो कर्म करेगा वो किसके लिए करेगा भगवान के लिए करेगा भगवान के लिए कर रहा हूँ तो भगवान के लिए कर रहा हूँ मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ भगवान की हाँ कि मैं कि मैं स्वे, मैं सेवक की तरह भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म, कर्म, यह। कर्म कर रहा हूँ ये बहुत रखना चाहिए कि मतलब इन शास्त्रीय कर्मों के करने से भगवान प्रसन्न होंगे इस भाव से कर्म करना है ये फल हमको मिलेगा कर्म का ये भाव ना नहीं सब भगवान प्रसन्न हो जाए इससे बड़ा फल तो हो सकता है क्या को यही भाव रखना चाहिए इतनी अनया बुद्धिया इस बुद्धि से यही बुद्धि क्या विवेक बुद्धि है मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए लोग बोलते हमने इतना कर सेवा किया हमको क्या दिया उन्होंने तो तुमने क्यों किया करना भगवान की प्रसन्नता के लिए, लिए किया है तो भगवान प्रसन्न होकर तुमको बहुत कुछ देंगे है ना भगवान में विश्वास हो और उसने क्या दिया मतलब आपने निष्काम कर ही नहीं अब तो दीहड़ी वाले जैसे आदमी हो उससे भी कुछ है ना दिहड़ी वाले तो पहले से तय कर लेता तो अच्छा ही होता है अब देख देंगे हाँ इस बुद्धि से युक्त हो क्रमचा निराशी निराशी कर फल की आशा रही होकर के निर्मम है ना समझाते हैं कि अच्छा न्या करना मम बा निर्गता मम आवा करते ममता ममता निकल गई है जिसकी है ना से तो जिसकी निकल गई है वह उसको क्या कहेंगे निर्मम यह तो शब्द है कैलाश की पुस्तक में है क्या नहीं के तो है ममता मम जिसकी निकल गई है उसको क्या कहेंगे निर्मम निर्ममो भूतवा ममता रहित हो करके युद्धस्व करता युद्ध करो विगत जरा कर विगत संतापा विगत संतापा कर विगत शोका शोक रहित होकर युद्ध करो हे मेरी दो पुस्तक लाओ गीता की पाठ लिखो उसमें है ये तो वाला ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णमोद्य थे पूर्णश्य पूर्णमा पूर्ण शिष्य थे ओम नाम दूसरी आपको देख लेना वो तो अभी टो तो देख लेना चाहिए पार्ट है कि नहीं उसमें